अध्याय सांडल्योपनिषद्याम खंड अथ प्रत्याहारः स पंचविध विशेषो विचरतांद्रिया बलादारहरण प्रत्याह यद्यती तत्मे प्रहार नि विहितग प्रत्याहारः सर्व विषय परामुखत्व प्रत्याहार अष्टाद सुपरमस्थान सुक्रमाण प्रत्याहार अब प्रत्याहार का वर्णन करते हैं वह पांच प्रकार का है विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों को बलपूर्वक अपने ओर आकृष्ट कर लेने अर्थात इंद्रियाँ बाह्य भोगों में रस लेने की अभ्यस्त होती है उन्हें बाज उपकरण में से हटाकर अंतकरण की रसानुभूति से जोड़ लेने को प्रत्याहार कहा जाता है जो जो दिखाई देता है वह सब आत्मा है ऐसा समझना चाहिए आँख नाक कान आदि विभिन्न अवयवों की अनुभूति वास्तव में आत्मा के ही कारण है इसका बोध होना यही प्रत्याहार है नित्य किए गए कर्मों के फल का परित्याग अर्थात कर्म के फल में रस लेने की अपेक्षा कर्म करने में ही रस एवं सार्थकता की अनुभूति होने पर फल की कामना न रहना ही प्रत्याहार है समस्त प्रकार की विषय वासनाओं से रहित होना अर्थात अंतःस्थिति उच्च रसों की अनुभूति के आधार पर विषयों के रस की कामना न रहना यह प्रत्याहार है अठारह मर्म स्थलों अर्थात आगे कहे गए ये क्रमशः धारणा करना स्थानों पर स्थित दिव्य प्रवाहों के साथ चित्त का तादात्म स्थापित करके दिव्यानुभूति प्राप्त करना यही प्रत्याहार है। पादांग जंघा हैदय कंठ कूपतालु नाक्षी भ्रूमध्य प्रत्याहारित पैर का अंगूठा, गुल्फ टखने, जंघा पिंडली, घुटने, ऊरु, जांघ, गुदा लिंग नाभि, हृदय गले का छिद्र तालु नाचिका के बीच का भाग ललाट एवं सिर इन सभी स्थलों में उतार चढ़ाव के क्रम से प्रत्याहार करना चाहिए नौम खंड अथ धारणा सा त्रिविधा आत्मनिमनोधारणम दहराकाशे बाह्याकाश धारण पृथिव्यप्तेजो व्यावाकाशेश पंचमूर्ति धारण चेती अब धारणा को स्पष्ट करते हैं यह तीन प्रकार की होती है अपने अंतरात्मा में मन की धारणा करना दहरा हृदय आकाश में बाजाकाश की धारणा करना तथा पृथ्वी जल तेज वायु एवं आकाश में पांच मूर्तियों की धारणा करनी चाहिए ये ही तीन प्रकार हैं दशम खंड अथ ध्यान तब द्विधम निर्गुणम चेती गुणम मूर्ति ध्यानम निर्गुण आत्म्यात्म्यम अब इसके बाद ध्यान को बतलाते हैं यह दो प्रकार का होता है प्रथम निर्गुण एवं द्वितीय सगुण मूर्ति का चिंतन करना सगुण कहलाता कर है तथा आत्मा के स्वरूप का ध्यान करना निर्गुण कहलाता कर है एकादश खंड अथ समाधि जीवात्मा परमात्मा की क्या त्रिपुटी त्रिपुटिहिता परमानंद स्वरूपा शुद्ध चैतन्यात्मिका भवती अब इसके अनंतर समाधि का वर्णन करते हैं जीवात्मा एवं परमात्मा की ऐचयावस्था अर्थात ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता की त्रिपुटी त्रिपुटिविहीन परमानंद के रूप से युक्त एवं शुद्ध में अवस्था ही समाधि कहलाती है